तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति जितना विज्ञान जितनी वीरता और जितना पराक्रम हो कौरों पर जितना प्रेम और हम लोगों में जितना देश हो वह सब आज हम हमारे पर ही दिखा लो भिट का यह श्री कृष्ण सहित मेरा सामना करने आ जाओ तुम आजकल बहुत उदंड हो गए हो आज मैं तुम्हारा सारा भ्रमण दूर कर दूंगा राजन अश्वस्थामा ने चेदेश विराज गुरुवंशी गृह छत्र और सुदर्शन को मार डाला तथा दृष्ट दुंगकी और भीम से इनको भी पराजित कर दिया था इन कई कारणों से होकर अर्जुन ने आचार्य पुत्र से सावधान होकर रथ पर बैठा और आत्मन करके उसने आग्यास्त्र उठाया फिर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे उन सबको नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ा वह वाहन धूम रहित अग्नि के समान प्रमाण हो रहा था उसके छूटते ही आकाश में बाणों की घनखोर मृत्यु होने लगी चारों ओर फैली हुई आग की लपट अर्जुन पर ही आ पड़ी उस समय राक्षस और पिछाद एकत्रित होकर गर्जना करने लगे हवा गर्म हो गई सूर्य का तेज फीका पड़ गया और बादलों में रक्त की वर्षा होने लगी तीनों लोग संतप्त हो उस अस्त्र के तेज से जलाशयों के गर्म हो जाने के कारण उनके भीतर रहने वाले जीव जलने तथा छटपटाने लगे दिशाओं विदिशाओं आकाश और पृथ्वी सब ओर से बार वर्षा हो रही थी वज्र के समान वेग वाले उन बाणों के प्रहार से शत्रु दग्ध होकर आग के जलाए हुए वृक्षों की भांति गिर रहे थे बड़े बड़े हाथी चारों ओर से घालते हुए झुलस झुलस कर धरासाई हो रहे थे कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे महाप्रलय के समय सम्वर्तक नाम वाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियों को जलाकर खाक कर डालती है इसी प्रकार पांडवों की सेना उस आग्नेयास्त्र से दग्ध हो रही थी यद एक आपके पुत्र विजय की उमंग में उल्लसित हो सिंह करने लगे हजारों प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे, उस समय इतना अंधकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक सेना को कोई देख नहीं पाता था अश्वथामा ने अमर समय भर कर उस समय जैसे अस्त्र का प्रहार किया था वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और न सुना ही था तदनंतर अर्जुन ने अस्वस्थामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो क्षण भर में ही सारा अंधकार नष्ट हो गया ठंडी ठंडी हवा चलने लगी समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई उजेला होने पर वहां एक अद्भुतों की एक से जब्त से हो गई थी कि उसका नाम निशान तक मिट गया था परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आश तक नहीं आई थी ज्वाला से मुक्त होकर पताका ध्वजा घोड़े तथा आयुधों से सुशोभित अर्जुन का रथ वहां शोभा पाने लगा उसे देख आपके पुत्र को बड़ा भय हुआ परंतु पांडवों के हर्ष की सीमा ना रही वे शंख और भेरी बजाने लगे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख किया उन दोनों महापुरुषों को से मुक्त, देख आग्ने दुखी और हक्का भक्का सा होकर थोड़ी देर तक सोच सोचता रहा यह क्या बात हुई फिर अपने हाथ का धनुष फेंक कर वह रस से कूद पड़ा और धिक्कार है धिक्कार है यह सब कुछ झूठा है ऐसा कहता हुआ वह रणभूम से भाग चला इतने में ही उसे व्यास भी खड़े दिखाई दिए उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यंत दीन की भांति गदगद कंठ से कहा भगवान इसे माया कहें या दर्व की इच्छा मेरी समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है यह अस्त्र झूठा कैसे हुआ मुझसे कौन सी गलती हो गई है अथवा यह संसार के किसी उलट की सूचना है जिससे श्री कृष्ण और अर्जुन जीवित बच गए मेरे चलाए हुए इस अस्त्र को असुर गंधर्व पिचाच राक्षस सर्प यक्ष तथा तो मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते थे तो भी यह केवल एक अक्षौड़ी सेना को ही जलाकर शांत हो गया श्री कृष्ण और अर्जुन भी तो मरण धर्मा मनुष्य ही हैं। इन दोनों का वध क्यों नहीं हुआ आप मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए मैं यह सब सुनना चाहता हूँ याद जी बोले तो जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है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 उन्हें दर्शन दिया विश्वेश्वर की झांकी करके नारायण ऋषि आनंद मग्न हो गए उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की रक्षा की थी तथा जो इस विश्व की भी रक्षा करते हैं वे तो सम्पूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति भी आपसे ही प्रकट हुए हैं देवता असुर नाग राक्षस विशाष मनुष्य पक्षी गंधर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न प्राणियों के जो समय है इन सब की सम उत्पत्ति आपसे ही हुई है इंद्र यम वरुण और कुबेर का पद पितरों का तो विश्वकर्मा की सुंदर शिल्पकलाज रस और जल तथा गंध और पृथ्वी की, की आप ही से उत्पत्ति हुई है काल ब्रह्मा वेद ब्राह्मण तथा तो यह संपूर्ण चराचा जगत आपसे ही प्रकट हुआ है जैसे जल से उत्पन्न होने वाले जीव उससे भिन्न दिखाई देते हैं परंतु नष्ट होने पर उस ही साथ अधिष्ठान जानते हैं वे विद्वान पुरुष आपके साहित्य को प्राप्त होते हैं जिनका स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं होता वे पुनागधारी भगवान श्री नीलकंठ नारायण ऋषि के इस प्रकार स्थिति करने पर उन्हें वरदान देते हुए बोले नारायण मेरी कृपा से किसी प्रकार के शस्त्र वायु गीदे या सूखे पदार्थ और स्थावर या जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समर भूमि में पहुंचने पर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे इस प्रकार श्री ने पहले ही भगवान शंकर से अनेकों वरदान पा लिए हैं वे ही भगवान नारायण माया से इस संसार को मोहित करते हुए इनके रूप में विचर रहे हैं नारायण के ही तप से महा नर प्रकट हुए अर्जुन को उन्हीं का अवतार समझ उनका प्रभाव भी नारायण के ही समान है ये दोनों ऋषि संसार को धर्म में में रखने के लिए प्रत्येक युग अवतार देते हैं अस्वस्थामा तूने भी पूर्वजन में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्वर कर उठाया था इससे प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हे बहुत से मनोवांचित वरदान दिए थे जो मनुष्य भगवान शंकर के सर्व में स्वरूप को जानकर लिंग रूप में उनकी पूजा करता है की बड़ी कृपा होती है वेद व्यास जी की ये बातें सुनकर अश्वस्थामा ने मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण में उसकी महत्व बुद्धि हो गई उसने रोमांचित शरीर से महर्षि व्यास को प्रणाम किया